पार्ट चौबीस परमेश्वर के वायदे सत्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा देने वाले के बारे में बहुत सी बातों को बताया बाइबल आयत भूतकाल में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे पूर्वजों को बहुत सी बातों को बताया इब्रानियों एक एक परिचय एक शिक्षक अपने आप को छानबीन करने वाले के रूप में दिखा सकता है और साथ में एक पेपर को जो दूरबन की तरह दिखाता है उसे लेकर घूम सकता है और कह सकता है मैं चिन्हों की खोज कर रहा हूँ क्या आपको याद है जब आदम और हवा ने बगीचे में पाप किया था और आदम के पाप के कारण हम सब पाप में पैदा हुए हैं और हमारे पाप के कारण हम सब अनंत की सजा के योग्य हैं किंतु परमेश्वर ने वादा किया था कि मुक्तिदाता को भेजेगा जो हमें हमारे पापों से और अनंत की सजा से बचाएगा इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वह मुक्तिदाता कौन है मैं चिन्हों को देख रहा हूँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपने वायदे पर कायम रहता है कुछ भी घटने से पहले परमेश्वर उसे जानता है हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं और चिन्हों के द्वारा आने वाले मुक्तिदाता के बारे में बताया भविष्य वक्ताओं ने चिन्हों का लिख लिया और हम बाइबल के द्वारा इन चिन्हों के बारे में और मुक्तिदाता की वास्तविकता को जान सकते है उदाहरण यशाया सात में भविष्यवक्ता यशाया कहता है मुक्तिदाता दाऊद के वंश से होगा क्या कोई जानता है दाऊद कौन था वह परमेश्वर के लोगों इसराइलियों का राजा था परमेश्वर ने कहा था मुक्तिदाता दाऊद राजा के समान राज्य करेगा आयतों और चिन्हों का निरंतर विस्तारण मुक्तिदाता दाऊद के वंश का होगा जो भी परमेश्वर ने मुक्तिदाता के बारे में कहा वह होगा यह सया सात उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा इसीलिए कि वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा सेनाओं के युवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा मुक्तिदाता दाऊद राजा के वंश से होगा यह सया इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी मुक्तिदाता कुमारी स्त्री के द्वारा जन्म लेगा ये साया ग्यारह दो और योवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यौवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी मुक्तिदाता बुद्धिमान अधिकारी और परमेश्वर का जानकार होगा पचास उसका मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछे नौचने वालों की ओर से अपने गाल किए अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया मुक्तिदाता पर थूका और मारा जाएगा। ये सया त्रेपन तीन वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का ताग हुआ था वह दुखी पुरुष था और रोग ऐसी उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे वह तो जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना मुक्तिदाता इस्राएलियों के द्वारा तस्कर किया जाएगा ये त्रेपन चार से पाँच निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा परन्तु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने ऐसी हम चंगे हो जाएं। मुक्तिदाता दूसरों के लिए दुख उठाएगा। ये सहायता त्रेपन सात वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुप शांत रहती है वह ही उसने भी अपना मुँह न खोला मुक्तिदाता आरोपों के दौरान चुप रहेगा यह सया त्रेपन और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनमान का संगी हुआ यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी मुक्तिदाता धनी के द्वारा गाड़ा जाएगा यह सया तरेपन इस कारण मैं उसे महान लोगो के संग भाग दूंगा वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने भक्तों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए बीनती करता है मुक्तिदाता पापियों के हाथों मारा जाएगा। होशे ग्यारह एक जब इसराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया मुक्तिदाता मिस्र दे ऐसी आएगा मिका पांच हे बैतले में प्राता यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुदा करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादिकाल से होता आया है मुक्तिदाता बैतले में जन्म लेगा जिक्रया 11, बारह तब मैंने उनसे कहा यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के तीस टुकड़े तोल दिए मुक्तिदाता तीस चांदी के सिकों के द्वारा बिकवाया जाएगा भजन संहिता बाईस छह से आठ परंतु मैं तो कीड़ा हूँ मनुष्य नहीं मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है वह सब जो मुझे देखते हैं, मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ भीजते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को योवा के वश में कर दे वही उसको छुड़ाए वह उसको उभारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है मुक्तिदाता की निंदा की जाएगी भजन संहिता बाईस सोलह क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है कुकर्मियों की मंडली में बैरी चारों ओर से मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं मुक्तिदाता के हाथ और पैरों में कीले ठोकी जाएंगी भजन संहिता 27 बारह मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़ क्योंकि झूठे साक्षी जो उपदर्व करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे है मुक्तिदाता पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे वजन संहिता इकतालीस नौ मेरा परम मित्र जो जिस पर मैं भरोसा रखता था जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है मुक्तिदाता अपने मित्र के द्वारा पकड़ाया जाएगा भजन संहिता सोलह दस क्योंकि तू मेरे प्राण को दुलोक में न छोड़ेगा न अपने पवित्र भक्त को सरने देगा मुक्तिदाता द्वारा जी उठेगा भजन संहिता उनहतर चार जो अकारण मेरे वैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे स्वामर्थी हैं इसीलिए जो मैं लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ता है मुक्तिदाता बिना कारण के घरणा किया जाएगा। भजन जायेगा अठारह मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे मुक्तिदाता स्वर्ग पर उठा दिया जायेगा मुक्तिदाता के जगत में आने से पहले ही परमेश्वर ने बता दिया उसके साथ क्या होगा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने लोगों को बताया की वे पश्चाताप करें मूर्ति पूजा को त्यागे और जीवित परमेश्वर की आराधना करें अगर वे इससे इनकार करते हैं तो परमेश्वर उनके शत्रुओं को आज्ञा देगा उन्हें बंदी बनाने के लिए अधिकतर इसराइली लोगों ने परमेश्वर के भविष्य की सुनने से इनकार कर दिया उन्होंने भविष्य को सताया और उनकी हत्या कर दी वे मूर्ति पूजा करने लगे उन्होंने उनके चारों ओर की बुरी जातियों की उक्ति को अपना लिया ऐसा करने के बाद भी वे निरंतर बलिदान चढ़ाते रहे और परमेश्वर की आराधना करते रहे किंतु वे परमेश्वर उसके नियमों से प्रेम नहीं रखते थे परमेश्वर उनके हृदय को जानता था इसीलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हम क्या सोचते है और महसूस करते हैं उसे परमेश्वर जानता है कुछ इसराइलियों ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियमों पर विश्वास किया वे सब पापी थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी युक्तियों पर चले वे उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए वे लोग परमेश्वर के वायदे के अनुसार आने वाले मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें उनके पापों से और अनंत की सजा से बचाएगा क्या आप उन के समान हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने से मना कर दिया या क्या आप उन इसराइलियों के समान हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन और केवल उसी पर विश्वास किया व्याख्या या? क्या किसी ने आपसे कोई वायदा करके उसे तोड़ा है यह निराशाजनक है आज से जो अपने वायदे के बारे में पढ़ा है वह तोड़ा नहीं गया परमेश्वर अपने वायदे पर कायम रहा और उसी के समान हुआ परमेश्वर की कायमता को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन बाइबल पर निर्भर हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है वह अपने वायदे पर कायम रहेगा इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती है जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं